श्रीमद्भागवत महापुराण अथ ठष्ट शस्ट पौंड्रक और काशीराज का उद्धार श्री सुकुवाच नंद ब्रज गाबे करुषाधिपतिर्प वासदेव मितो दूत कृष्णा प्राणोत्थ श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब भगवान बलराम जी नंद बाबा के ब्रज में गए हुए थे तब पीछे से करुसदेश के रा, राग अज्ञानी राजा पौंडक ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूध भेजकर यह कहलाया कि भगवान वासुदेव मैं हूँ तम वासुदेवो भगवान अवतीर्णो जगतपति प्रस्तो भिथो बेन आत्मा अच्छ्युत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 जैसे बच्चे आपस में खेलते समय किसी बालक को ही राजा मान लेते हैं और वह राजा की तरह उनके साथ व्यवहार करने लगता है जैसे ही मंदमती अज्ञानी पौंड्रक ने अचिंत्य गति भगवान श्री कृष्ण की लीला और रहस्य न जानकर द्वारका में उनके पास दूज भेज दिया दो तस्तु द्वारिका में सभा प्रभु कमलपत्रा साम्राज संदेश का दूत द्वारिका आया और राजसभा में बैठे हुए कमल नयन भगवान श्रीकृष्ण को उसने अपने राजा का यह संदेश कह सुनाया वासुदेव तीर्ण एक न चापर भूता अनुकंपाथम तम तो मिथ्याभिधाम त्यज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 मंदमती पौंडर की यह बहक सुनकर उग्रसेन आदि सभासद जोर जोर से हंसने लगे वाच भगवान परिहास कथा मनो उस मूढ़ चिन्ही ये उन लोगों की हंसी समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने दूध से कहा तुम जाकर अपने राजा से कह देना कि रे मूढ़ मैं अपने चक्र आदि चिन्ह यूँ नहीं छोडूंगा, इन्हें मैं तुझ पर छोड़ूंगा और केवल तुझ पर ही नहीं तेरे उन सब साथियों पर भी जिनके बहकाने से तू इस प्रकार भहक रहा है मुखम तद विधायक उस समय मूर्ख तू अपना मुंह छिपाकर कर औधे मुँह गिर चील गिद्ध बटेर आदि मांस भोजी पक्षियों से घिर सो जाएगा और तू मेरा शरणदाता नहीं उन कुत्तों की शरण होगा जो तेरा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 क्योंकि वह करुष का राजा उन दिनों वहीं अपने मित्र काशीराज के पास रहता था पौंड्रकोपी तदुद्योग महारथ औक्षण संयुक्त निश्चक्रांपुर ध्रुत भगवान श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार पाकर महारथी पौंड्रक भी दो औक्षणी सेना के साथ शीघ्र ही नगर से बाहर निकल आया तस् काशी पतिर्मित्रृपणी हरिः काशी का राजा पौंडरक का मित्र था अतः वह भी उसकी सहायता करने के लिए तीन अक्षौणी सेना के साथ उसके पीछे पीछे आया परीक्षित अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंडरक को देखा शंखार्यशिगदा साध्युपलक्षित विभ्राणम कौशुभमणि वनमला विभूषित पौंड्रक ने भी शंख चक्र तलवार गदा धनुष और श्रीवस्त्र चिन्ह आदि धारण कर रखे थे उसके वक्षस्थल पर बनावटी कस्तुमि और वनमाला भी लटक रही थी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 यथा यथानटम रंग गिजहास भृषम उसका यह सारा का सारा वेश बनावटी था मानो कोई अभिनेता रंगमंच पर अभिनय करने के लिए आया हो उसकी वेशभूषा अपने समान देखकर भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे सोलह गधा भी परिघय सतृष्टि प्रास तो मर अथ भी पट्टस बाणी प्राण हरि अब शत्रु ने भगवान कृष्ण पर त्रिशूल गदा मुद्दर शक्ति ऋष्टिप्रास तोमर तलवार पट्टीस और बाण आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया कृष्णस्तु तत्पौको बलम गजस्वाज पतिमत गासी चक्रेशभिराद यदृशम यथा युगान्तभुक पृथक प्रजाः प्रलय के समय जिस प्रकार आग सभी प्रकार के प्राणियों को जला देती है वैसे ही भगवान श्रीकृष्ण ने भी गदा तलवार चक्र और बाण आदि शस्त्रास्त्रों से पौंड्रक तथा काशीराज के हाथी रथ घोड़े और पैदल की चतुरंगणी सेना को तहस नहस कर दिया आयो तद्रथवा आयोधनम तद्रथवाजकुंजर दिपत्खरोना वित मोद मनस्वीना भूतपते भूतपतेभोलबणम वह रणभूमि भगवान के चक्र से खंड खंड हुए रथ घोड़े हाथी मनुष्य गधे और ऊटो से पट गई उस समय ऐसा मालूम हो रहा था मानव वह भूतनाथ शंकर की भयंकर क्रीड़ा स्थली हो उसे देख देखकर कर का उत्साह और भी बढ़ रहा था अथाह पौंडरको भो पौंडरक यदमान के नमाह्यो त्रिझाते अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंडरक से कहा रे पौंडरक तूने दूत के द्वारा कहलाया था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 अपने वज्र से पहाड़ की चोटियों को उड़ा दिया था तथा काशी फतेह का पत्र भी न पात यत्श पूर्व्याम पद्म को इसी प्रकार भगवान ने अपने बाणों से काशी नरेश का सिर भी धड़ से ऊपर उड़ाकर काशीपुरी में गिरा दिया जैसे वायु कमल का पुष्प गिरा देती है एवंणम हत् पौंडरकम शसक भरी द्वारका माँ विसिदय गियमल इस प्रकार अपने साथ ड रखने वाले पौंड्रक को और उसके सखा काशी नरेश को मारकर भगवान श्रीकृष्ण अपने राजधानी द्वारिका में लौट आए उस समय सिद्धगण भगवान की अमृतमयी कथा का गान कर रहे थे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 राज काशी पतिर्ज्ञा ता महिष्य पुत्र बांधवा पौराच हा हता प्रारुदन जब यह मालूम हुआ कि वह तो काशी नरेश का ही सिर है तब रानियां राजकुमार राज परिवार के लोग तथा नागरिक रो रो कर विलाप करने लगे हा नाथ हाय राजन हाय हाय हमारा तो सर्वनाश हो गया सुदक्षिणस्त सुत कृप्वा संस्था पिता निहत्य पितृहंता काशी नरेश का पुत्र था सुदक्षिण उसने अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करके मन ही मन यह निश्चय किया कि अपने पितृघाती को मारकर ही मैं पिता के ऋण से ऊण हो सकूँगा इत्यात्मनाभिसंध्याय महेश्वर सुदक्षिणो पर निदान वह अपने कुल पुरोहित और आचार्यों के साथ अत्यंत एकाग्रता से भगवान शंकर की आराधना करने लगा प्रीतो विमुक्त भगवान तस्मदाभव पितृहंती वधोपाएं सव्रे वरमे स्थित काशी नगरी में उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वर देने को कहा सुदीक्षि ने यह अभिष्ट वर मांगा कि मुझे मेरे पितृाती के वध का उपाय बतलाइए दक्षिणाग्नि परिचर ब्राह्मणे समृत्जम अभिचार विधान सग्नि प्रथम प्रमथ ब्रह्मण्डे प्रयोजितः इत्यादि था चक्र हे कृष्णा जाभी चरण भगवान शंकर ने कहा तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ के देवता रित्विक भूत दक्षिणाग्नि की अविचार विधि से आराधना करो इससे वह अग्नि गणों के साथ प्रकट होकर यदि ब्राह्मणों के अभक्त पर प्रयोग करोगे तो वह तुम्हारा संकल्प सिद्ध करेगा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 तप्तता पूर्ण होते ही यज्ञ कुंड से अति भीषण अग्निमूर्तिमान होकर प्रकट हुआ उसके केश और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थे आंखों से अंगारे बरस रहे थे दस्ोग भ्रुगुटे दंड कठोराश सजय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 अक्षय सभायाम क्रीडंतम भगवंत भयातुराहिरा त्रिलोके सुर वे लोग भयभीत होकर भगवान के पास दौड़े हुए आए भगवान उस सभा सभा में चौसर खेल रहे थे उन लोगों ने भगवान से प्रार्थना की तीनों लोगों के एकमात्र स्वामी द्वारका नगरी इस आग से भस्म होना चाहती है आप हमारी रक्षा कीजिए आपके सिवा इसकी रक्षा और कोई नहीं कर सकता श्रुवा तज्जन वैक्ल्यम दृष्टवा स्वाण साध्वस तरण्य संप्रह सह माँ भेत्य विता भगवान ने देखा कि हमारे स्वजन भयभीत हो गए हैं और पुकार पुकार कर विकलता भरे स्वर से हमारी प्रार्थना कर रहे हैं तब उन्होंने हंसकर कहा डरोमत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 अपने पास ही विराजमान चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी तत्सूर्यकोटिप्रतिम सुदर्शनम जाज्ज्वल्यम प्रलयानल प्रभम स्वतेज साखम कथी चक्रम मुकुंदाश्रमथाग्निर्दयत भगवान मुकुंद का प्यारा अस्त्र सुदर्शन चक्र कोटि कोटिवी सूर्यों के समान तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि के समान जाज्वल्यमान है उसके तेज से आकाश दिशाएं और अंतरिक्ष चमक उठे और अब उसने उस अविचार अग्नि को कुचल डाला कृत्याल प्रतिहत सरथांगड़े स्रौजसा सृप भग्न मुखो निवृत्त वाराणसी परिसमेत सुदक्षिण तम सत् जलनम समकृत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 चक्रम च विष्णु तुप्रविष्ट वाराणसी चाटसभालयापण शोपुराल कोष्ठसकुलाकोसहस्तर दाराणसी सर्वा विष्णुशक्रम सदर्शन भूज पार्श्व पातिष कृष्ट के पीछे कृष्णस्यादर्शन चक्र भी काशी पहुंचा काशी बड़ी विशाल नगरी थी वह बड़ी बड़ी अटारियों बाजार, नगर द्वार द्वारों के शिखर झार दीवारियों खजाने हाथी घोड़े रथ और अन्नों के गोदाम से सुसज्जित थी भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने सारी काशी को जलाकर भस्म कर दिया और फिर वह परमानंदमय डीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया ये तथा उत्तम श्लोक समाहितो समाहि सर्वपापे प्रमुच्यते। जो मनुष्य पूर्ण कृति भग, की भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र को एकाग्रता के साथ सुनता या सुनाता है वह सारे पापों से छूट जाता है ये श्रीमदभागवते महापुराणे पारमसा सहितायाँ दसमस्कंधे उत्तराधे पौंड्रिकाष्टतम